अध्याय 27 प्रभु यीशु को मृत्यु दंड देने की सहमति जब सुबह हुई तब सब प्रधान पुरोहितों और समाज के बड़े इस बात पर सहमत थे कि प्रभु यीशु को मृत्यु दंड देना चाहिए वे प्रभु यीशु को बांध कर ले गए और उन्हें राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया जिस यहूदा ने प्रभु यीशु को धोखा दिया था जब यह देखा कि प्रभु येशु को मृत्यु दंड की आज्ञा मिली है तब जो कुछ उसने किया था उस पर वह पछताने लगा वह प्रधान पुरोहितों और बड़ों के पास चांदी के तीस सिक्के लेकर आया और उनसे बोला मैंने निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड के लिए आप लोगों के हाथ में सौंप कर पाप किया है उन्होंने कहा इससे हमें क्या इस पर यहूदा चांदी के सिक्के परमात्मा के मंदिर में फेंक कर वहां से निकल गया और अपने आप को फांसी लगा ली प्रधान पुरोहितों ने चांदी के सिक्के लेकर कहा इन्हें मंदिर के कोष में रखना सही नहीं क्योंकि यह पैसा एक आदमी को मारने के लिए दिया गया था उन्होंने आपस में बातचीत करके उस पैसे से एक कुम्हार का खेत खरीद लिया ताकि उसमें वे विदेशियों के शवों को दफना सके इस कारण वह खेत आज भी खून का खेत कहलाता है तब परमात्मा के प्रवक्ता की कही बात पूरी हुई उन्होंने चांदी के तीस सिक्के लिए जो इसराइल के लोगों ने इस व्यक्ति के लिए मूल्य तय किया था और कुम्हार के खेत को खरीद लिया जैसा प्रभु परमात्मा ने मुझे आदेश दिया था प्रभु यीशु पर आरोपों की बौछार अब प्रभु येसु राज्यपाल पिलातुस के सामने खड़े थे और राज्यपाल ने उनसे पूछा क्या तुम यहूदियों के राजा हो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया आपने स्वयं ही कह दिया परंतु जब प्रधान पुरोहितों और समाज के बड़ों ने उन पर आरोप लगाए तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला पिलातुस ने कहा क्या तुम नहीं सुन रहे कि यह तुम्हारे विरुद्ध कितने आरोप लगा रहे हैं पर प्रभु यीशु ने एक बात का भी उत्तर नहीं दिया इससे राज्यपाल बहुत हैरान हुआ लोगों ने निर्दोष के बजाय दोषी को चुना मुक्ति त्योहार के समय राज्यपाल हमेशा लोगों द्वारा चुने गए एक कैदी को मुक्त करता था उस समय यीशु बराबस नामक एक माना हुआ खतरनाक क्रांतिकारी कैद में था लोगों के इकट्ठा होने पर पिलातुस ने उनसे पूछा तुम किस कैदी को मुक्त कराना चाहते हो क्या ये बराबस या येशु जिसे तुम कहते हो? पिलातुस जानता था कि प्रधान पुरोहित और समाज के बड़े येशु को उसके पास इसलिए लाए थे क्योंकि वे उससे जलन रखते थे जब पिलातुस इस मामले का न्याय कर रहा था उसकी पत्नी ने उसे एक संदेश भिजवाया उस निर्दोष के साथ कुछ नहीं करना आज मैंने इसे अपने सपने में देखा और उसके बाद मैं बहुत परेशान हुई प्रधान पुरोहितों और समाज के बड़ों ने भीड़ को भड़काया कि बराबस की मुक्ति और प्रभु यीशु की मृत्यु की मांग करें राज्यपाल ने पूछा तुम क्या चाहते हो दोनों में से किस तुम्हारे लिए छोड़ दू लोग बोले बराबस को पिलातुस ने कहा तो फिर यीशु का जो मुक्तिदाता कहलाते हैं मैं क्या करूं वे सब कहने लगे उसे क्रूस पर किलो से ठोक दो पिलातुस ने पूछा क्यों उसने क्या गलती की है इस पर वे और भी ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे उसे कीलो से क्रूस पर ठोको जब ने देखा कि उसे प्रभु यीशु को बचाने में सफलता नहीं मिल रही है और दंगा भड़क सकता है तब उसने पानी लिया और लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहा इस मनुष्य की मृत्यु के लिए मैं दोषी नहीं हूं इसका खून तुम्हारे सिर पर होगा लोगों ने उत्तर दिया इसकी हत्या का खून हम पर और हमारे बच्चों पर हो तब पिलास ने बराबस को उनके लिए मुक्त कर दिया और प्रभु यीशु को कोड़े लगवा कर से क्रूस पर ठोकने के लिए उन्हें सौंप दिया। प्रभु का मजाक उड़ाया जाना। तब ने प्रभु यीशु का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें घेर लिया उन्होंने प्रभु यशु के कपड़े उतार कर उन्हें शाही लाल पोशाक पहनाई और कांटो का मुकुट गूंध कर उनके सिर पर रखा और उनके दाएं हाथ में राजदंड के समान डंडी थमाई तब सैनिकों ने उनके सामने घुटने टेककर उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे यहूदियों के राजा आपकी जय हो सैनिकों ने उन पर थूका और वही डंडी लेकर उनके सिर पर मारी जब वे प्रभु यीशु का मजाक उड़ा चुके तब उनकी शाही पोशाक उतारी। और उनके कपड़े पहनाकर उन्हें क्रूस पर किलो से ठोकने के लिए ले चले प्रभु यीशु का पर येशलों से ठोका जाना शहर से बाहर जाते समय सैनिकों को शिमोन नामक साइरेन शहर का एक निवासी मिला उसे उन्होंने प्रभु यीशु की क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया जब वे उस स्थान पर पहुंचे जो गोलगोथा कहलाता है उन्होंने प्रभु येश को अंगूर रस और कड़वे रस मिलाकर पीने को दिया प्रभु यीशु ने उसे चखा पर उसे पीने से इनकार कर दिया तब सैनिकों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर से ठोक दिया। और सैनिकों ने यह तय करने के लिए कि प्रभु यीशु के कपड़े कौन लेगा उन्होंने अपने अपने नाम की पर्ची डाली और वहां बैठकर उनका पहरा देने लगे उन्होंने प्रभु येसू के सिर के ऊपर क्रूस पर सूचना लगा दी कि क्यों उन्हें ये सजा मिली है यह यहूदियों का राजा येशु है प्रभु येशु की क्रूस के पास दो क्रांतिकारी अलग अलग क्रूज पर ठोके गए एक उनकी दाई और दूसरा बाई और उधर से आने जाने वाले लोग प्रभु येशु की निंदा कर रहे थे और उनके अपमान में सिर हिलाकर कहते थे तो तुम वही हो जिसने दावा किया था कि तुम मंदिर को गिरा सकते हो और तीन दिनों में उसे फिर से खड़ा कर सकते हो यदि तुम परमात्मा के पुत्र हो तो अपने आप को बचाओ और क्रूस से नीचे उतर आओ इसी प्रकार महापुरोहित धर्म गुरुओं और समाज के बड़े प्रभु येसु का मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने कहा इसने दूसरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा पा रहा है अगर यह जराइल का राजा अभी क्रूस से उतर आएगा तो हम भी इस पर विश्वास कर लेंगे इसने परमात्मा पर भरोसा किया यदि परमात्मा इसे चाहते हैं तो अब इसे क्योंकि इसने कहा था मैं परमात्मा का पुत्र हूं। प्रभु यीशु के दाएं और बाएं अलग अलग क्रूस पर किलों से ठोके गए क्रांतिकारी भी उनको बुरा भला कह रहे थे प्रभु यशु की मृत्यु से मंदिर का पर्दा फटा दोपहर बहरा से लेकर तीन बजे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा लगभग तीन बजे प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज में पुकारा एली एली लमा सबक जिसका अर्थ है हे मेरे परमात्मा हे मेरे परमात्मा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया यह सुनकर वहां खड़े लोगों में से कुछ बोले यह परमात्मा के प्रवक्ता एलिया को पुकार रहा है उनमें से एक व्यक्ति ने तुरंत दौड़कर स्पंज लिया और खट्टे अंगूर के रस में डुबोया और उसे डंडी पर रखकर उन्हें पीने को दिया औरों ने कहा ठहर जाओ देखें कि परमात्मा के प्रवक्ता एलिया इसे बचाने आता है या नहीं तब प्रभु यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर अपना प्राण त्याग दिया और उसी समय येरूशलम के एकमात्र मंदिर का पर्दा बीच में से फटकर दो हिस्सों में बट गया पृथ्वी कांप उठी और चट्टाने तड़क गईं, शव रखने वाली बंद गुफाएं खुल गईं और अनेक मरे हुए पवित्र भक्त जिंदा हो गए और वे प्रभु यीशु के जिंदा होने के बाद पवित्र शहर येरूशलम में गए और अनेक लोगों ने उन्हें देखा रोम सेना अधिकारी और उसके सैनिक जो प्रभु यीशु पर पहरा दे रहे थे भूकंप और इन घटनाओं को देखकर बहुत डर गए और बोले बेशक ये मनुष्य परमात्मा का पुत्र था कई महिलाएं प्रभु यीशु के साथ गलील प्रदेश से उनकी मदद के लिए वहां आई थीं और कुछ दूरी से यह सब कुछ देख रही थीं। उनमें मगदलवासी मरियम याकोब और योसफ की माता मरियम और जब्दिया के पुत्र याकोब और योहन की माता थीं। प्रभु ये के अमीर शिष्य का सेवा भाव शाम होने पर अरिमतिया नगर का निवासी योसुफ नामक एक अमीर व्यक्ति वहां आया वह स्वयं गुरु येशु का शिष्य था उसने पिलातुस के पास जाकर प्रभु येसु का शव मांगा और पिलास ने उसे शव देने का आदेश दे दिया यूसुफ ने शव को लिया और साफ चादर में उसे लपेटा तब उसने शव को शव रखने वाली गुफा में रखा जो उसने अपने लिए चट्टान में खुदवाई थी और जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ था उसने गुफा के मुख पर एक बड़ा पत्थर लुढकाकर लगा दिया और चला गया इस पूरे समय मगदलवासी मरियम और दूसरी मरियम वहां गुफा के सामने बैठी सब कुछ देख रही थीं। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद रोम सरकार चिंतित दूसरे दिन आराम दिवस पर प्रधान पुरोहितों और फरीसियों ने पिलातुस के सामने इकट्ठा होकर उससे कहा राज्यपाल साहब हमें याद है कि उस ढोंगी ने जब वह जिंदा था कहा था कि मैं तीन दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा इसलिए आज्ञा दीजिए कि तीसरे दिन तक शव रखने वाली गुफा पर पहरा लगा दिया जाए कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्यों से चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरने के बाद जिंदा हो गए हैं तब यह है आखिरी धोखा पहले से अधिक बुरा होगा पिलातुस ने कहा मेरे कुछ पहरेदार ले जाओ और जैसा सही समझो करो शव रखने वाली गुफा पर पहरा दो इसलिए उन्होंने उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर दिया और वहां सुरक्षा के लिए पहरेदार बैठा दिए